पातंजल योग प्रदीप शर्दर्शन समन्वय सृष्टि के तीन भेद अध्यात्म अध्यात्म अधिभूतम अधिदैवम च शिष्ट के तीन अवान्तर भेद हैं अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव पहला अध्यात्म जो सीधे अपने साथ संबंध रखने वाले हैं जैसे बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां और शरीर दूसरा अधिभूत जो अन्य प्राणियों की भिन्न भिन्न सृष्टि से संबंध रखने वाले हैं जैसे गौ अश्व पशु पक्षी आदि अधिदेव जो दिव्य शक्तियों की सृष्टि से संबंध रखने वाले हैं जैसे पृथ्वी सूर्य आदि व्याख्या अध्यात्म अधिभूत और अधिदेव सृष्टि के संबंध से तीन ही प्रकार का सुख दुख होता है आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक आध्यात्मिक सुख दुख दो प्रकार का है शारीरिक और मानसिक शरीर का बलवान फुर्तीला और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है शरीर का दुर्बल अस्वस्थ और रोगी होना शारीरिक दुख है इसी प्रकार शुभ संकल्प शांति वैराग्य आदि मानसिक सुख है ईर्ष्या तृष्णा शोक राग द्वेष आदि मानसिक सुख है आदि भौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियों से मिलता है जैसे गौ आदि से दूध घृत का घोड़े से सवारी का और भौतिक दुख जैसे सर्प बिच्छू आदि के काटने से होता है आधी दैविक सुख प्रकाश दृष्टि आदि से होता है आधी दैविक दुख अति अतिवृष्टि और बिजली आदि के गिरने से होता है संगति मोक्ष की उपयोगिनी अध्यात्म सृष्टि का अगले सूत्रों में विस्तार वर्णन करते हैं पांच वृत्तियां वृत्तियाँ पंचाभिबुद्धय बुद्धि की वृत्तियां पांच है व्याख्या वृत्तियां पांच प्रकार की हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति प्रमाण यथार्थ ज्ञान को कहते हैं यह तीन प्रकार का है प्रत्यक्ष अनुमान और आगम विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं जो वस्तु के असली रूप में प्रतिष्ठित न हो जैसे रस्सी में सर्प और सीप में चांदी की भ्रांति विकल्प भेद में अभेद और अभेद में भेद वाले ज्ञान को कहते हैं जैसे पानी से हाथ जल गया यह अग्नि और पानी के भेद में अभेद का ज्ञान है और काठ की पुतली यहाँ काठ और पुतली के अभेद में भेद का ज्ञान है निद्रा अभाव की प्रतीति का आलंबन करने वाली वृत्ति का नाम है और स्मृति उन पांचों वृत्तियों द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्मरण होना है इनका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे योग दर्शन में करेंगे पांच पाँच ज्ञानेन्द्रिया पंचोने पांच ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रिय नेत्र श्रोत्र, घ्राण रसना और त्वचा है व्याख्या नेत्र श्रोत्र, घ्राण रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञान के स्रोत हैं ये ज्ञान के प्रवाह बुद्धि के लिए अंदर बहते रहते हैं नेत्र रूप ज्ञान का श्रोत्र शब्द ज्ञान का घ्राण गंध ज्ञान का त्वचा स्पर्श ज्ञान का प्रवाह अंदर भाती है पांच प्राण पंच वायव पांच वायु प्राण है व्याख्या वायु पांच है प्राण अपान समान व्यान, उदान इन पांचों को प्राण भी कहते हैं प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है यह शरीर के ऊपरी भाग में रहता हुआ ऊपर के इंद्रियों का काम संचालन करता है अपान वायु का निवास स्थान गुदा के निकट है और शरीर के निचले भाग में संचालन करता है निचली इंद्रियों द्वारा मल मूत्र के त्यागादि का काम उसके आश्रित है समान वायु शरीर के मध्य भाग नाभी में रहता हुआ हृदय से गुदा तक संचार करता है खाए पिए अन्न जल आदि के रस को सब अंगों में बराबर बाँटता उसका काम है ज्ञान वायु सारी स्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता हुआ शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर का संचार करता है उड़ान वायु सूक्ष्म शरीर को शरीरांतर व लोकांतर मिले जाता है प्राण का विस्तार पूर्वक वर्णन योग दर्शन समाधि में देखें